सांकर भाष्यार्थ अध्याय बृहदूपनषद शांक्या अद्यायचार ब्राह्मचार विद्वान्का तदेश भवति यदा सर्वे प्रमुच्य काम से अथ मत मृतो ब्रह्म समुतई तीन के मृत प्रत्यस्ता शे वेद शरीर से शरीरो मृत प्राणो ब्रह्म तेज एवं सोहम भगवते सहस्रम जनको वैदेह उसी अर्थ में यह मंत्र है जिस समय इसके हृदय में आश्रित संपूर्ण कामनाओं का नाश हो जाता है तो फिर यह मरण धर्म अमृत हो जाता है और यही इस शरीर में ही उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है इसमें दृष्टांत जिस प्रकार सर्प की काचुली बाबी के ऊपर मृत और सर्प द्वारा परित्यक्त हुई पड़ी रहती है उसी प्रकार यह शरीर पड़ा रहता है और यह अशरीर अमृत प्राण तो ब्रह्म ही है तेज ही है तब विदेहराज जनक ने कहा वह मैं जनक श्रीमान को सहस्रगौरे देता हूँ तत्न्वाष श्लोको मंत्रो बदा काले सर्वे समस्ताह काम तृष्णा प्रभेदा प्रमुच्य आत्मकाम से ब्रह्म विदूलत विस ये प्रसिद्धा लोके इहामारा पुत्र विकक्षण अश् प्रसिद्ध पुरुष से हृदय बुद्धि आश्रिता अथ तदा मृत्यो मरणधर्मासन कामगा सूलत अमृतो सत उसी अर्थ में यह श्लोक यानी मंत्र है जब जिस समय अर्था समस्त काम तृष्णाओं के भेद सर्वथा छूट जाते हैं आत्मकामी ब्रह्मवेत्ता की वे समस्त कामनाएं समूल नष्ट हो जाती है जो लोक में प्रसिद्ध पुत्रा और लोकेशा रूप ऐहिक और पारलौकिक कामनाएं इस पुरुष के हृदय बुद्धि में आश्रित है वे जब समूल नष्ट हो जाती है तब यह मर्त मरण धर्म होने पर भी कामनाओं का समूल नष्ट हो जाने के कारण अमृत हो जाता है कामा अविद्या अर्थाधनात्म विषया का भवति। अतो मृत्युपयोगे अमृतो भवति। अत्र अस् शरी वर्तमानो ब्रह्म समस्ते ब्रह्म भाव प्रतिपद्यते प्रतिपद्यतर्थ अतो मोक्षो न देशांतर देशातरगमनापेक्षत तस्मा विदेशों न उत्क्रमें प्राणा यथावस्थिता स्वरणे पुरुषे समनीयते नाम मात्र ही अवशिष्युम यहां अर्थात यह बात कह दी गई कि अनात्म विषय कामनाएं ही अविद्यारूप मृत्यु है अतः मृत्यु का वियोग हो जाने पर विद्वान जीवित रहते हुए अमृत हो जाता है वह जहाँ इस शरीर में ही रहता हुआ ब्रह्म को अर्थात ब्रह्म भाव रूप मोक्ष को प्राप्त कर लेता है अतः मोक्ष को देशांतर में जाने आदि की अपेक्षा नहीं है इसलिए विद्वान के प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता वे जैसे कि तैसे ही अपने कारण पुरुष में पूर्णतयालीन हो जाते केवल नाम मात्र ही बच रहता है ऐसा ऊपर कहा गया है कथम पुनः संवनीसु प्राणेशुह चे प्रलीने विद्वान्क्त सर्वात्मा संवर्तम पुनः पूर्व देहिव संसारिवक्षण न प्रतिप्यतेत्रोच्य निर्वली यहाप तस्वलि निलमोक सा अहि निर्यण वमीके सर्पाश्रे वाका मृता प्राया तस्ताक्षिप्ता अनात्म्बा सर्पेण पितता सही तो वर्तेत यथ दृष्ट शरीर सर्पस्थनीय मुक्त अनात्म्बा परतक्त मृतमीवशे किंतु प्राणों के लीन हो जाने पर तथा देह के अपने कारण में मिल जाने पर विद्वान किस प्रकार मुक्त होकर अर्थात यही सर्वात्मा होकर विद्वान रहते हुए पूर्व पुनः संसारित्व तो रूप देहाभिमान प्राप्त नहीं होता इस विषय में अब कहा जाता है इसमें यह दृष्टांत है जिस प्रकार लोक में अहि सर्प उसकी विलवर्णी कांचुली अर्थात सर्प की कांचुली वल सर्प के आश्रय यानी बाबी आदि पर मृत और प्रत्यस्त सर्प द्वारा अनात्म भाव से प्रक्षिप्त परित्यक्त होकर पड़ी रहती है इसी प्रकार जैसा कि यह दृष्टांत है यह शरीर सर्पस्थानी मुक्त पुरुष के द्वारा अनात्म भाव से परित्यक्त होकर मरे हुए के समान पड़ा रहता है अथे तरह सर्पस्थानी जो मुक्त सर्वात्म भूत सर्प वत् त्रव वर्तमान शरीर न कूत पुनः सशरी कामकर्मुक्त शरीरात्म भाव पूर्व सशरी मर्त तद्गा अशरी अतएव अमृत प्राण प्राणीति व्यक्ष श्लोक प्राणबंधन हि सौम्य मनः प्रकरण वाक्य प्रकरणवाक्यसाथ्याच पर एव आत्मा अत्र प्राण अणशब्दवाच्य शब्दवाच्य ब्रह्म पर पम्व किंपुनस्त विज्ञान ज्योति येन यमज्योतिषा जगद्यम प्रज्ञ विज्ञानज्योतिषम सदिभ्रंसद वर्त और उससे भिन्न जो सर्प स्थानीय सर्वात्मभूत मुक्त पुरुष है, वह सर्प के समान वहीं रहता हुआ भी अशरीरी ही रहता है पूर्वत पुनः शरीर युक्त नहीं होता वह पहले काम कर्म प्रयुक्त शरीरात्मभाव से ही शरीर और मरण धर्म था उसके न रहने से अब वह अशरीर है और इसीलिए अमृत है वह प्राण प्राण क्रिया करता है इसलिए प्राण है वह प्राण का प्राण है ऐसा आगे कहे जाने वाली मंत्र में और हे सौम्य मन प्राण रूप बंधन वाला है ऐसा एक अन्य श्रुति में कहा भी है प्रकरण के वाक्य के सामर्थ्य से भी यहाँ परमात्मा ही प्राण शब्द का वाच्य है ब्रह्म ही अर्थात परमात्मा ही है और वह क्या है तेज ही है विज्ञान रूप ज्योति ही है जिस आत्मज्योति से अवभाषित होता हुआ जगत प्रज्ञा नेत्र और विज्ञान ज्योतिर्मय होकर विशेष रूप से च्युत नहीं होता हुआ विद्यमान रहता है यह काम प्रश्नों विमोक्षार्थोंग्ञवल भरोधत्तों जनकाय सहेतुको बंध मोक्षार्थ लक्षणों दृष्टांत दृष्टान्तिक भूत स एस निर्णीता सविस्तरों जनकियावल्याख्यायिकारूपारिण्याुत्या संसार विमोक्षोपा उत्तर प्राणिभ्यं श्रुति स्वयमेवा विद्या जनके नुक्त कथम सोहम एवोक्षितया भगवते तोभ्यँ विद्या सहस्रम इति एवं किल उच उक्त उक्तवान जनको वैदे हा। ने विमोक्ष के लिए जनक को जो कामास्त्र प्रश्न रूप वर दिया था, उस दृष्टांत दृष्टांतिक भूत लक्षण है। सहेतुक प्रश्न का जनक याज्ञवल्क आख्यायिका रूप धारिणी श्रुति ने विस्तार पूर्वक निर्णय कर दिया तथा प्राणियों को संसार से मुक्त होने का उपाय भी बदला दिया अब श्रुति स्वयं ही कहती है कि इस विद्या का बदला चुकाने के लिए जनक ने इस प्रकार कहा किस प्रकार आपके द्वारा इस प्रकार विमुक्त किया हुआ मैं इस विद्यादान से उर्ण होने के लिए आप श्रीमान को एक सहस्त्र गौवें देता हूँ ऐसा विदेश राज्य जनक ने कहा अत्र अत्रक विमोक्ष पदार्थे निर्णित विदेहराज्य महात्मा एवच निवेदयती एक देशोक्ताविव सहस्त्रमेव दधाती प्राय इति यहाँ मोक्ष तत्व का निर्णय हो जाने पर भी जनक विदेह राज्य और अपने को ही समर्पण क्यों नहीं कर देता उसका जैसे एक देश ही कहा गया हो इस प्रकार केवल सहस्त्र गौव्य ही क्यों देता है इसमें उसका क्या अभिप्राय है अत्र कैचि वर्णयंती आध्यात्मी अध्यात्म अध्यात्मार जनक श्रुत अप्यर्थ पुनर्मंत्रे शुश्रूष नर्वे निवेदयती श्रुवा यागवल्या पुनरते निदयमीति मनते यदि निवेदयामि जावेद निवृत्तालासोम श्रोण मात्र श्लोकान्ना वक्षति भयासहस्रदान शुश्रूषा लिंग जापना यहाँ कोई कोई ऐसा कहते हैं जनक आध्यात्मिक विद्या का रसिक है वह सुनी हुई बात को भी पुनः पुनः मंत्रों के द्वारा सुनना चाहता है इसलिए वह सारे को ही समर्पण नहीं करता वह ऐसा समझता है कि याज्ञवल्क से अपना सारा अभिमत विषय सुनकर अंत में सर्वस्व समर्पण करूंगा तथा उसे यह भय भी है कि यदि मैं यहीं सब कुछ दे डालूँगा तो याज्ञवल्क जी यह समझ कि अब इसकी करने की इच्छा निवृत्त हो गई है मंत्रों द्वारा इसका वर्णन नहीं करेंगे अतः उसकी शुश्रुषा के लिंग को सूचित करने के लिए है सर्वप्य पुरुष प्रमाण भूत अनुपयत्पत्ते अर्थ शेषोपत्ते विमोक्ष पदार्थे उत्ते आत्मज्ञान साधने आत्मज्ञान शेष सर्वैशन पर संयासख्यो विद्यते विद्य शोक मात्र शुश्रूषा कल्पना अन्द् अगति का ही गति पुनरुक्ता कल्पना सायुक्ता सत्यागत नुतिमात्र मृत्यभुवाच किंतु ये सब बातें ठीक नहीं हैं क्योंकि साधारण मनुष्यों की भांति प्रमाणभूत श्रुति के लिए बहाने की आवश्यकता नहीं हो हो सकती। इसके सिवा सभी कुछ वक्तव्य है। है। इससे भी भी मात्र संगत मोक्ष का निरूपण जाने पर आत्मज्ञान का साधन और आत्मज्ञान का शेतभूज सर्वेषण त्याग रूप संस वक्तव्य विषय अभी अवशिष्ट है ही अतः मंत्र श्रवर्ण मात्र की इच्छा की कल्पना का क्लिष्ट है एक बार कहे हुए विषय के पुनः कहने की कल्पना करना तो अगति गति है गति रहते हुए तो वैसी कल्पना करनी उचित नहीं है और यह संन्यास आदि स्तुति मात्र है नहीं यह हम पहले कह चुके हैं ननु एवं सति अत ऊर्धव इति वक्तव्य प्रश्न किंतु यदि ऐसा होता तो उसके आगे विमोक्ष के लिए ही कहिए ऐसा कहना चाहिए था नए सदोष आत्मज्ञानवद्रयोजक संनस पक्षे प्रति कर्मवत इति पत्तिकर्मवते संनस तनु त्यजेत स्मृते साधनपक्षे न साधन भूतात्म मोक्षसाधन भूतात्मज्ञानपरिपका उत्तर यहाँ यह दोष नहीं है क्योंकि जनक ऐसा समझता है कि आत्मज्ञान के समान सन्यास मोक्ष का प्रयोजक साक्षात साधन नहीं है कर्म के समान उसका अनुष्ठान किया जा सकता है जैसा कि सन्यास के द्वारा शरीर त्याग करे इस स्मृति से सिद्ध होता है यदि उसे विविधिता संन्यास को साधन पक्ष में माना जाए तो भी उसके विषय में इससे आगे मोक्ष के लिए ही कहिए ऐसा प्रश्न नहीं किया जा सकता क्योंकि सन्यास तो मोक्ष के ही साधन भूत आत्मज्ञान के परिपाक के लिए है आत्मकामी ब्रह्मवेत्ता को मोक्ष प्राप्त होते हैं इसमें प्रमाणभूत मंत्र तदेते श्लोकाभवंती अणुपंथा विराणो म श्रेष्ठो नितो मेन धीरा अपनी ब्रह्मविद स्वर्गम लोकमित मुक्ता उस विषय में ये मंत्र हैं यह ज्ञान मार्ग सूक्ष्म विस्तृत और पुरातन है वह मुझे स्पर्श किए हुए हैं और मैंने ही उसका फल साधक ज्ञान प्राप्त किया है धीर ब्रह्मविद्ता पुरुष इस लोक में जीते जी ही मुक्त होकर शरीर त्याग के बाद उसी मार्ग से स्वर्गलोक अर्थात मोक्ष को प्राप्त होते हैं आत्म आत्मकाम से ब्रह्म विदो मोक्षे मंत्रब्राह्मणोक् विस्तार प्रतिद्का ए्लोका अणु सूक्ष्म पंथा दुर्वेग्वाद वितद विस्तीर्ण विस्पष्ट तरण हेतुवाद वितर पाठातरा मोक्षसाधनोंग तनो नित्य पुराणचिंद्रुति प्रकाशित नाकिबुद्धि प्रभवकुदृष्टिमागवि स्पृषो मैं लब्ध यो ये सामीसतीव संबध्यसेना ब्रह्म विद्यालो मोक्षार मै ला स्पृत आत्मकाम ब्रह्मविता का मोक्ष होता है मंत्र और ब्राह्मण द्वारा कहे हुए इस अर्थ में उसके विस्तार का प्रतिपादन करने वाले ये मंत्र हैं यह ज्ञान मार्ग दुर्विज्ञ होने के कारण अणु सूक्ष्म है तथा वितत यानी विस्तीर्ण है अथवा जहाँ माध्यनी शाखा के अनुसार वितत के स्थान में वितरह ऐसा पाठांतर है वहाँ विस्पष्ट का हेतु होने के कारण ज्ञान मार्ग मोक्ष का साधन है ऐसा अर्थ समझना चाहिए यह पुराण अर्थात नित्य श्रुति द्वारा प्रकाशित होने के कारण पुरातन है तार्किकों की बुद्धि से उत्पन्न हुए रूप मार्गों के समान अर्वाचीन नहीं है यह मेरे द्वारा स्पष्ट है अर्थात मुझे प्राप्त है जो जिसके द्वारा प्राप्त किया जाता है वह उसे स्पर्श करता है उससे संबद्ध होता है इसी से यह ब्रह्म विद्या रूप मोक्ष मार्ग मुझे प्राप्त होने के कारण मुझे स्पर्श किए हुए हैं ऐसा कहा जाता है न किं त्वनुवृत्तो कव मैया लं तनुवृत्तों मयुदनम विद्यापेक्षता निष्ठा प्राप्ति भुजेरी तृप्तवसानता पूर्वम तु ज्ञान प्राप्ति संबंधमात्रे विशेष विशेषः मैंने इसे केवल प्राप्त ही नहीं किया है अभी तो मैंने ही इसका अनुवेदन भी किया है विद्या के परिपाक की, परिपा की अपेक्षा से जो उसकी फल पर्यन्त स्थिति को प्राप्ति है उसे अनुवेदन कहते हैं जैसे भोजन का पर्यावधान तृप्ति में होने वाला है माँ पृष्ठ। इस पूर्व वाक्य में तो केवल ज्ञान प्राप्ति का संबंध मात्र ही बतलाया गया है इतना उससे इसका अंतर है कि असाव मंत्रे गो ब्रह्म विद्या फल प्राप्त नान्य प्राप्तवान्ना अन्वृत्तों मयव धारियती शंका क्या अकेले इस मंत्र दृष्टा ने ही ब्रह्म विद्या का फल प्राप्त किया है किसी दूसरे ने प्राप्त नहीं किया जिससे कि वह मेरे द्वारा ही अन्वत्त है ऐसा निश्चय करता है नई से दोषा अस् फल आत्मसाक्ष साक्षिकमुत्त अमीति ब्रह्म विद्यापरवादीता आत्मतक्षि आत्मजानन कित परमत सैत ब्रह्म विद्या न तो पुनशो ब्रह्मव तत्ल न प्राप्नती तो यो देवा देवान सर्वार्थ श्रुते है समाधान यह कोई दोष नहीं है क्योंकि यह वाक्य इस विद्या का अनुतम फल आत्मसाक्षिक है इस प्रकार ब्रह्म विद्या की स्तुति करने वाला है इस प्रकार आत्मज्ञान मैं कितार्थ हूँ ऐसा आत्माभिमान करने वाला और स्वानुभव सिद्ध है इससे ब्रह्म बढ़कर और क्या हो सकता है इस प्रकार श्रुति ब्रह्म विद्या की स्तुति करती है कोई अन्य ब्रह्मविदता इस फल को प्राप्त नहीं करता ऐसी बात नहीं है क्योंकि देवताओं में से जिस जिसने उसे जाना ऐसे सबके कितार तत्व का प्रतिपादन करने वाली श्रुति है तदैवाहते ब्रह्म विद्यामार्गेण धीरा प्रज्ञावंत अन्े भी ब्रह्मविद इतिय अभी गति ब्रह्म विद्या मोक्षा स्वर्गम लोक शब्द त्रिविष्ट त्रिवृष्ट पवाच्यप्रकणा मोक्षाभायक इतः शरीर पाता दुर्धम जीवंत एवं विमुक्ता यही बात श्रुति बदलाती है उस रूप मार्ग से धीर बुद्धिमान अर्थात दूसरे भी ब्रह्मविद्ता ब्रह्म विद्या के फल मोक्ष स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं स्वर्गलोक शब्द देवलोक का वाचक होने पर भी यहाँ प्रकरण वश मोक्ष का वाचक है अतः इस शरीर का पतन होने के पश्चात जीवित रहते हुए ही विमुक्त होकर शरीर पातनांतर मोक्ष प्राप्त करते हैं